प्रश्नोत्तर दीपमाला ज्ञान चर्चा जिज्ञासा मन की किस दशा को ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं समझाने की कृपा करें समाधान जब तक विशिष्ट वृत्तियाँ हैं तब तक ब्रह्माकार या अखंडाकार वृत्ति नहीं हो सकती क्योंकि उनमें खंड रहता ही है जब मन विशिष्ट वृत्तियों से रहित हो जाए और निद्रा में भी न जाए तो वह अधिष्ठान रूप हो जाएगा जब मन किसी विशिष्ट को नहीं पकड़ेगा तो उसका अधिष्ठान रूप हो जाना स्वाभाविक ही है मन का अधिष्ठान अपना स्वरूप ब्रह्म ही है मन की इसी दशा को ब्रह्माकार वृत्ति कहा जाता है जिज्ञासा क्या ज्ञान के अनंतर भी अंतकरण की वृत्तियों का उत्कर्ष होता है समाधान मन की चरम वृत्ति ही ज्ञान है एक बार ज्ञान होने पर उसमें कोई उत्कर्ष या अपकर्ष नहीं हो सकता परंतु ज्ञानी के चित्त की भूमिकाओं में तो उत्कर्ष होता ही है इसी को लेकर लेकर योग वाशिष्ट आदि ग्रंथों में चित्त की भूमिकाएं बताई गई है उनमें पहली भूमिका शुभ है आपके चित्त में शुभ इच्छा अर्थात परमार्थ विषयक इच्छा उत्पन्न हो जाए यह इच्छा उत्कट होने पर आपका चित्त दूसरी भूमिका में पहुंचेगा इसे कहते हैं विचारणा विचारणा में आपका मन जगत की नाशरूपता के मिथ्यात्व के और अपने स्वरूप के विषय में विचार में लग जाएगा मैं चेतन हूँ असंग हूँ कार्य करण के सुख दुख से मेरा कोई संबंध नहीं ऐसा विचार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका मन दुबला होता जाएगा जगत के स्थूल विषयों को ग्रहण करते करते मन मोटा हो गया है उस मन से आप आत्मा जैसी सूक्ष्म वस्तु को नहीं समझ सकते इसलिए विचार द्वारा मन को तनु करना पड़ेगा स्वरूप का विचार करने पर विषयों से रस मिलने मिलना कम हो जाएगा तो मन धीरे धीरे तनु हो जाएगा अर्थात उसकी अशुद्धि दूर होकर उसका वास्तविक स्वरूप अभिव्यक्त होता जाएगा यही मन का तनु होना है इसी को चित्त की तनुमानसा भूमिका कहते हैं आगे विचार की सघनता आने पर जब मन पूर्ण रूप से कार्य करण संघात के अभिमान को छोड़ देगा तो स्वरूप का बोध हो जाएगा यह सत्वापत्ति नाम की चौथी भूमिका है इसमें अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है इस भूमिका में पहुँचे साधक का फिर जन्म नहीं हो सकता इसके बाद जब तक शरीर है तब तक मन ऊपर ही उठेगा क्योंकि नीचे जाने का कोई हेतु नहीं है राग द्वेष आदि दोषों के कारण मन नीचे जाता था पर वे सब तो अब बाधित हो जाते हैं इसलिए ज्ञानी के मन की भूमिकाओं में तारतम्य होगा स्वरूप में कोई भूमिका नहीं होती आत्मनिष्ठा का अभ्यास करते करते उस ज्ञानी का मन धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि वह संसार को बिल्कुल भी पकड़ेगा ही नहीं जैसे नाटककार पाठ में सावधान रहता है मैं स्त्री हूँ ऐसा बोलता भी है परंतु उसकी बुद्धि उस पार्ट को बिल्कुल भी नहीं पकड़ती जब मन व्यवहार करते हुए भी कहीं चिपके नहीं तो यह असंशक्ति भूमिका कहलाती है किसी ज्ञानी के मन की भूमिका प्रारब्ध योगानुसार इसके भी आगे बढ़ सकती है एक स्थिति ऐसी आएगी जब वह पूर्णतः उपराम हो जाएगा जगत की ओर से बेहोश हो जाएगा इसे पदार्था भावनी भूमिका कहते हैं ऐसा योगी दूसरे के द्वारा उठाए जाने पर कुछ देर के लिए जगत की ओर उत्थित होता है किसी किसी बिरले ज्ञानी में जगत विस्मरण की पराकाष्ठा आ जाती है वह न स्वयं जगत की ओर उत्थित होता है न दूसरे के द्वारा जगाए जाने पर केवल ईश्वरक्षा से उसका शरीर प्रारब्ध पर्यंत किसी प्रकार चलता रहता है यह तुर भूमिका कहलाती है इस प्रकार ज्ञान के बाद चित्त में उत्कर्ष हो सकता है